नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आप सभी हमें फेसबुक यूट्यूब पर देख रहे हैं और आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और आज हमारे साथ दो दिग्गज कवि हमारे जुड़े हुए हैं सीमा राथुर और सुनील सरल जी जिनसे हम लोग बहुत सी सुंदर कविताओं को सुनेंगे उनके कुछ जीवन के अनुभव सुनेंगे किस तरह से इस साहित्य के जगत से वो जुड़े उनकी कहानी को हम लोग सुनेंगे और इसके साथ में दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं एक ब्रह्मा कुमारी अक्षता जी हैं जो खास कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस प्रोग्राम में हमने उनको स्पेशल गेस्ट बना के बुलाया है और इसके साथ हैदराबाद से के श्रीशा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो हम सभी का बीच बीच में मनोरंजन करने वाले गीतों के द्वारा तो आप सभी का बहुत बहुत आज के शो में स्वागत है और सबसे पहले मैं आपको दे चुका हूँ जोड़ने के लिए सुनील जी स्वागत है आपका कैसे है आप नमस्कार सर कृपा है नमस्कार थोड़ा सा अपने बारे में बताइए जैसे कि आप राइटर हैं पोएट हैं और काफी जी अलग, जी। अलग अलग विधा में आप पोएट्री करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार के बारे में जरूर बताइए आपके परिवार में कौन कौन है और इस लॉकडाउन पीरियड में आपने क्या नवीनता कुछ लिखा हो तो जरूर बताइए जी सर मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं और मेरे तीन भाई है सबसे छोटा मैं हूँ और मेरी भार्य है धर्मपत्नी मेरे दो बच्चे हैं और लॉकडाउन में सर काफी कुछ मैंने नवीन सृजन किया है काफी कुछ लिखा है आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा उसको और बस संगीत का और साहित्य का हमारे शुरू से ही परिवार में चला आ रहा है सर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाबा पर बाबा संगीत और साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि व्यक्ति थे सर वही विरासत वही उनका आशीर्वाद क्या बात है क्या बात चलिए सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और साहित्य और संगीत से आपका जुड़ाव बचपन से है और इसके साथ में एक और कवियत्री हमारे साथ जुड़े हैं सीमा राठौर सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप नमस्ते नमस्ते नमस्ते और अपने बारे में, थोड़ा में आप परिवार में कौन कौन है और साहित्य से कब से जुड़ना हो आप जी मेरे परिवार में हम तीन बहने हैं और दो भाई है मेरे दो बेटिया है और मैं जब ग्यारहवीं कक्षा में थी तभी से लिखना मैंने शुरू किया और फिर बीच में शादी होने के बाद छूट गया था लेकिन अच्छा। फिर से मैंने इसको शुरू किया और जो कोरोना का पीरियड है उसमें तो गति पकड़ गया पूरा साहित्य को लिखना या उसके साथ जुड़ने के लिए आपको समय चाहिए और बिल्कुल जरूरी और हिंदी और राजस्थानी दोनों में लिखती हूँ जी जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं थोड़ी देर में आपको फिर जोड़ूंगा हमारे खास मेहमान जो अक्षता जी जुड़ गए हैं कैलिफोर्निया से अक्षता बहन बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत अच्छी हो आप लोग कैसे हो जी, -जी हम लोग बहुत अच्छे हैं और आपको यहाँ देखकर और अच्छे <laughs> फील कर रहे हैं थोड़ा <laughs> सा अपने बारे में बताइए आप कैलिफोर्निया में क्या करते हैं मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे यहाँ पे काम करती हूँ ये सिलीकॉन वाली बोलते है जो की वर्ल्ड का सबसे हाईटेक प्लेस है क्या क्या बात? बात? और इसके साथ साथ ही मैं में भी करती हूँ तो जब भी मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं वहां पे हुँ। हुँ, सेवा देती तो मैं पे देती लॉकडाउन में वो एक बहुत खास बात रही क्योंकि ऐसे तो सब कुछ बंद था बट ऑनलाइन बहुत ही लोग बिजी थे सेवा मेंक्षत है आपका आज के शो में और हम लोग अभी शीक्षा जी से भी जुड़ना जोड़ना चाहूंगा मैं और हमारे साथ नारायण ब्रदर जुड़े हुए हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हैं नारायण जी स्वागत है आपका कैसे आप you, यार, बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी जी जी और आप आप इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं जी अभी तो रिटायरमेंट के बाद फुल हाँ। टाइम सर्विस दे रहा हूँ रूहानी सरसेवा में रूहानी आर्मी बाबा कहता है और जो आनंद अब मिल रहा है सर्विस का आ, वो आनंद तो वहाँ भी था अपने प्रकार से हम सेवा में एक बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव करते थे देश सेवा के लिए पर उससे भी कहीं ज्यादा अवसर आनंद का अब प्राप्त हुआ है और मैं क्या वार? किसका धन्यवाद करूँ परमपिता परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया दिन रात में धन्यवाद करूँ तो भी कम जी जी जी नारायण भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए हमारे सभी मेहमान जो हैं पहुंचे गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है और इस बीच मैं में जी को कहूंगा कि सभी मेहमानों का बहुत बहुत दिल से वो गीत के माध्यम से स्वागत करें शेषाहठोड़ जी पी के अक्षता नारायण भाई और सुनील सरल जी का स्वागत आप एक गीत से करें फिर हम लोग कविताओं का आनंद उठाएंगे आज मैं आपका चाहूंगीत प्रस्तुत करूँगी जी वो जी रंग रंगी रंग रंगी रंग रंग रंग रंग रंग रंगी रंग रंग रंग रंग रंग रंगी रंग रंग रंग Hmm. Hmm. Hmm. This ki me ang ang aaj rangi daido. ye isaki me ang ang ajrangi daidun apne jee se prem rang kaise mai utaye do tere iski tere bina kahin bina kya kar man le na बेने mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया क्लासिकल गीत सुनाने के लिए और सीमा जी आप फ्रेम में सेट हो के आ जाइए <laughs> मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और साथ ही साथ हमारे सभी दर्शक मित्र प्रकाश चंद प्रसाद जी ने याद किया है पांडुरंग जी ने भी याद किया है नमस्कार लिख के भेजा है पांडरंग जी दुबई में रहते हैं और वो आप सभी को बड़े प्यार से याद करते हैं हर है प्रोग्राम को देखते हैं और साथ ही साथ मैत्री प्रजापति ने भी याद किया है गुड इवनिंग सर लिखे भेजा है और उसके साथ में आप सभी कलाकारों का हार्दिक स्वागत और सबको शुभकामना नरसिंह लागर जी ने याद किया है नरसिंह जी पुणे में रहते हैं और प्रोग्राम हमारे देखते रहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंह लागर जी ओम प्रकाश शर्मा ने भी याद किया है सबको बहुत ही अच्छी तरह से याद करते हुए स्वागत लिखा है और चलिए आगे बढ़ते हैं मैं सुनील सरल जी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को जब तक सीमा जी आ जाए सुनील सरल स्वागत है आपका मैं चाहूंगा की एक सुंदर रचना आप जरूर हमारे साथ करें जी जी सर वो सभी के लिए नमस्कार राधे राधे क्योंकि हाँ मैं ब्रज में रहने वाला हूँ तो सबसे पहले ब्रज की जो आराध्या है हमारी श्री राधे रानी एक छंद में आपके समक्ष निवेदित कर रहा हूँ सुनिएगा बहुत बहुत राधे राधे बोलो नरु जीवन जाए सावरु राधे राधे बोलो नरु जीवन जाए सावरु मत डोलो दर दर शरणों में आएगा इ राधे राधे बोलो नर जीवन जाए सवरों मत डोलो दर दर शरणों में आए जा। कि बिगड़े याम राधे शामु राधे शामु राधे शामु गाये जा कि राधा जग का आधार नाम से ही होते पार कि राधा जग का आधार नाम से ही होते पार जीवन का यही सार पुण्य को कमाए जा और सरलू लगा लेन भानु की लली चरण पातक करे हरण भाग को जगाए जा पातक करे हरण भाग को जगाए जा देखिए सर आ, मैं दो तीन लोग आपके समक्ष निवेदित कर रहा हूँ सुनिएगा स्वागत, स्वागत। देखिए हमें नफरत भुला करके और प्रेम से एक दूसरे से हमें व्यवहार करना चाहिए यही सबसे बड़ी जीवन की पूंजी है यही जीवन का सबसे बड़ा फल सफा है तो आपके समक्ष ने विदेट कर रहा हूं कि न स्वारे, स्वारे। इन न फूरत के प्रेम को दिल में बसाइए इन न फूरत के प्रेम को दिल में बसाइए गर्हों किसी के घाव तो मरुहम लगाइए गर्हों किसी के घाव तो मरहम लगाइए कि भगवान बनना तो दूर की बातें हैं सरल कि भगवान बनना दूर की बातें हैं सरल पहले खुद अपने आप को इंसान बनाइए पहले खुद अपने आप को इंसान बनाइए और एक मुक्ता को आपके समक्ष निवेदित कर रहा हूँ उन वीर शहीदों को उनके चरणों में निवेदित कर रहा हूँ मैं सुनेगा कि शहीदों की शहादत को नहरग भूल पाएंगे कि शहीदों की शहादत को नहरगिज भूल पाएंगे कि चढ़े जो हंसू के सूली पे तराने उनके गाएंगे चढ़े जो हंसू के सूली पे कराने उन तो देश की खातिर मरे तो देश की खातिर कि तो देश की खातिर मरे तो देश की खातिर अमर होगा वही जीवन नुछावर कर जो जाएंगे अमर होगा बगी जीवन नुछावर कर जो जाएंगे और एक मैं देशभक्ति गीत सर आपके समक्ष आप सभी साहित्य मनीषियों के समक्ष अच्छे अच्छे साहित्य मनीषी बैठे हुए हैं मैं निवेदित कर रहा हूँ सुनिएगा स्वागत स्वागत कि मन मंदिरों में पूजा तेरी फैला जग में नाम है कि मन मंदिर में पूजा तेरी फैला जग में नाम है और ऐसे हिंदुस्तान को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे हिंदुस्तान को मेरा बारंबार प्रणाम है कि वीरों ने परचम लहराया तेरा देश विदेश में वीरों ने लहराया तेरा देश में कोई तो पैदा हुए बलि को कोई संतों के वेश में कोई तो पैदा हुए बलि को कोई संतों के वेश में की हस के फांसी झूल गए जो हसके फांसी झूल गए जो मेरा उन्हें सलाम है और ऐसे हिंदुस्तान को मेरा बारंबार प्रणाम है कि मन मंदिर में पूजा तेरी चौदिश फैलाना मुगे ऐसे हिंदुस्तान को मेरा बारंबार प्रणाम है और देखिए हमारी देश की भूमि कैसी है देश की पावन धरा पे हम सब हिलमिल करके रहते हैं देश की पावन धरा पे हम सब हिलमिल करके रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातुरम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातुरम कहते हैं कि जनगण मन के मधुर तराने कि जनगण मनु के मधुर तराने गाते शाम है ऐसे हिंदुस्तान को मेरा बारंबार प्रणाम है और देखिए हमारे देश की भूमि वीरों की तो भूमि है ही लेकिन हमारे देश में बड़े बड़े तप बड़े बड़े साहित्य मनीषी बड़े बड़े तपस्वी मनीषी पैदा हुए ये देव भूमि कहलाती है तो मैं पंक्ति निवेदित कर रहा हूँ कि जहा शंकर ने गरल पिया था जनहित खूब निभाने को जहां शंकर ने गरल पिया था जनहित को झूठे बेर, बेर राम ने खाए प्रेम का पंथ दिखाने को झूठे बेर राम ने खाए प्रेम का पंथ दिखाने को कि हो रही घर घरे राम कृष्ण की हो रही घर घर राम कृष्ण की पूजा आठों मुह है ऐसे हिंदुस्तान को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे हिंदुस्तान को मेरा बारंबार प्रणाम है कि मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूं उनसे कहता हूं कि हम सभी एक दृढ़ संकल्प कर लें एक राष्ट्रीय चेतना का दृढ़ संकल्प कर लें आओ भारत मिलकर दृढ़ संकल्प सभी कर लें ले भारतवासी मिलकर दृढ़ संकल्प सभी कर ले हरिश्चंद्र की भांत अहिंसा सत्य हृदय ने हम धर ले हरिश्चंद्र की भांत अहिंसा सत्य हृदय ने हम धर लें की शरणागत की रक्षा अच्छा करना शरणागत की रक्षा करना ये अपनी पहचान है ऐसे हिंदुस्तान को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे हिंदुस्तान को मेरा बारंबार प्रणाम है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सरज जी बहुत ही अच्छी कविता आपने पढ़ी देशभक्ति का बारंबार प्रणाम है और जहाँ शरणागति को हम लोग आश्रय देते हैं उनकी को देखते हैं। है आपने, बताया। बहुत लगा। जी को आपने याद किया <laughs> खुशी हुई में बहुत सुंदर रचनाओं को आपने पढ़ा तो आइये फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा सीमा राठोर जी से और इनकी भी कविताएं हम लोग सुन लेते हैं सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आप जी श्री कृष्ण भगवान की कि किस तरीके से गोपियाँ उनकी भक्ति में झूम उठती थी अपना काम भूल जाती थी और वश में हो जाती थी उनकी बांसुरी के लिए तो उसी के लिए बाकी बिहारी को समर्पित करती हुई मेरी पंक्तियाँ हैं क्या बात है, क्या बात मीरा सांवरिया गिरधारी तेरी मुरली की धुन न्यारी मीरा सावरिया गिरधारी तेरी मुरली की धुन न्यारी बशमी है गोपिया बश में है गोपिया धूम गो मची गोकुल में भारी धूम मची गोकुल में भारी दरस को तरसे अक्किया हमारी दरस को तरसे अक्किया हमारी झूमे गोपिया उस गोपिया कान्हा सबको नाच न चाहे कमना सबको नाच न चाहे भक्ति बल है भारी झूमे गोपिया वश में है गोपिया राधा तुम बिन बेनाधूरी मीरा रम तुम संग पूरी राधा तुम बिना धुरी मीरा रम तुम संग पूरी बशमी है गोपिया बशमी है गोपिया अब तो आजा गिर थारी बजा दे धूने मारी सुन ले हमारी फिर बजाओ धून न्यारी बश्मी है बश्मी है बोपिया हम चेरी है तुम्हारी अब हैरो पीर हमारी हम चेरी है तुम्हारी हरो पीर हमारी वश्मी है गोपिया बशमी है गोपिया मेरा सावरिया गिर तेरी मुरली की धुन न्यारी मीरा सावरिया गिर तेरी मुरली की धुन न्यारी बशमी है गोपिया बशमी है गोपिया मैं दूसरी कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ जो कि विभाजन की त्रास के ऊपर है किस तरीके से हमारे देश के टुकड़े हुए भारत और पाकिस्तान के रूप में हमारा देश का एक जो भारत माँ का बेटा था वो बिछड़ गया।, गया और उसी त्रासदी के ऊपर मेरा अगले बोले। दो टुकड़े करके देश के क्या मन नहीं भरा दो टुकड़े करके देश के क्या मन नहीं भरा षडयंत्र रच रही हो टुकड़े टुकड़े करने के षडयंत्र रची रही हो टुकड़े टुकड़े करने की रोया था जब भारत पाकिस्तान बना था दो बाजुओं को काट क्यों जुदा किया था तड़पी थी माँ भारती अंबर भी रोया था तड़पी थी माँ भारती अंबर भी था कई दिनों दुख में खुदा भी न सोया था कई दिनों दुख में खुदा भी न सोया था इस दर्द में भगवान मेरा राम रोया इस दर्द में भगवान मेरा राम रोया था माँ भारती ने अपना एक बेटा खोया था माँ भारती ने अपना एक बेटा खोया सत्ता के लोभ में हमने क्या क्या न खोया था रोई थी सारी धरती सारा अंबर रोया था ने माँ का आचल भी रोया आसू ने माँ का आंचल भिगोया था रोई थी गंगा जमना तिरंगा भी रोया उस दिन तिरंगे ने हरा रंग झुखोया था आजादी के ख्वाब को संजोया था आजादी का ख्वाब संजोया था, संजोया था क्या गजब हुआ बटवारा हो गया ऐसा क्या गजब हुआ बटवारा हो गया क्योंकि जो आजादी की लड़ाई थी वो तो सबने साथ में मिलके लड़ी थी फिर ऐसी क्या बात हो गई की धर्म के आधार पर आजादी का ख्वाब संजोया था साथ में ऐसा क्या गजब हुआ बटवारा हो गया मिलते थे जो गले होली ईद को भाई के खून का क्यों प्यासा भाई हो गया भाई के खून का क्यों प्यासा भाई हो गया जिसके जख्मे भारत आज तक है सिल रहा जिसके जख्मे आज तक भारत है सिल रहा सीमाओं पर प्यारा फौज मर रहा सीमाओं पर प्यारा फौज मर रहा कितने फौजी मर चुके हैं लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं होता और भारत माँ के किस से टुकड़े हो गए और मेरी जो अगली कविता है नारी सशक्तिकरण पर ही मेरी ज्यादा कविताएं रहती है तो मैं सुनाती हूँ किस तरीके से जो महिलाएं हैं कितनी भी स्वतंत्र हो जाए लेकिन फिर भी वे बहुत सी उनके बंदिशे और दायरे होते हैं कैद में है उड़ान कैद में है उड़ान स्त्री तो हमेशा से है कैद तुम तो पहली बार हुए हो घर में कैद कोरोना में सभी लोग कैद हो गए हैं लेकिन स्त्री तो हमेशा से कैद है तो अब वह उस पीड़ा को समझ सकेंगे सभी कि कैसी पीड़ा भोगती है स्त्री तुम तो पहली बार हुए हो घर में कैद स्त्री तो हमेशा से है कैद स्त्री कहाँ उड़ पाती है स्त्री कहाँ उड़ पाती है बस वह तो पिंजरे में ही फड़फड़ाती है हर समय उड़ने को तरसते दो नैन हर समय उड़ने को तरसते दो नैन आकाश को निहारते हैं किसी है किसी को ही ये उड़ान होती है नसीब किसी किसी को ही ये उड़ान होती है नसीब वरना ये कैद तो स्त्री वरना ये कैद तो स्त्री जन्म से ही नसीब में लिखवा लाती है जन्म से ही नसीब में लिखवा लाती है कभी पिता कभी पति कभी पिता कभी पति कभी पुत्र कभी पिता कभी, कभी, कभी पति तो कभी पुत्र बनता है पिंजरे का मालिक स्त्री तो हर रूप में स्त्री तो हर रूप में पिंजरे की कैद से पिंजरे की कैद से आजादी के लिए तड़प कर रह जाती है आजादी के लिए तड़प कर रह जाती है विधाता ने नहीं लिखी है ये कैद विधाता ने नहीं लिखी है ये कैद ये कैद तो समाज ने लिखी है कैद तो समाज ने लिखी है पुरुष प्रधान समाज ने लिखी है जिसमें स्त्री के लिए हजारों बंदिशे और दायरे हैं जिसमें स्त्री के लिए हजारों बंदिशे और दायरे हैं खुद पुरुष ने अपने हिस्से आजादी लिखी है खुद पुरुष ने अपने हिस्से आजादी पूरी आजादी लिखी है स्त्री अपने लिए कब जीती है स्त्री अपने लिए कब जीती है वह तो सबके लिए जीते जीते ही मर जाती है वह तो सबके लिए जीते जीते ही मर जाती है फिर भी दुनिया स्त्री को कब समझ पाती है फिर भी दुनिया स्त्री को कब समझ पाती है बस वह तो उड़ने के लिए तड़प कर रह जाती है स्त्री कहाँ उड़ पाती है स्त्री कहाँ उड़ पाती है बस वह तो तड़प कर रह जाती है स्त्री को बंदिशे और दायरों में रहना पड़ता है और जो पुरुष है हमेशा स्वतंत्र रहता है। इसी पर आधारित मेरी कविता। जी, जी, जी। और सुनील सरल जी भी वापस आ गए हैं। <laughs> इसके बाद मैं चाहूंगा कि अक्षता जी हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़े हैं थोड़ा सा अपना विशेष अध्यात्मिक अनुभव हम सभी को सुनाए एक मिनट <laughs> वहाँ किस तरह और भारत की, की, की लाइफ स्टाइल अलग, अलग है तो वहाँ पर आपने कैसे अपने आप को सेट किया <laughs> जी धन्यवाद बहुत ही सुंदर कविताएं दोनों ने शेयर की है इससे भारत की महिमा का पता चलता है की घर घर में इतना टैलेंट है है और हर एक में इतनी शक्ति कि हम लिख कर भी कैसे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं तो जैसे मैं से जुड़ी हूँ मुझे एक यही लाइफ में चेंज आया है खुद का अस्तित्व क्या है उसका ऐसे ही पता चला है कि हम कैसे इस रोल से या जो भी हम प्ले कर रहे हैं अपना पार्ट डेवलपर है इंजीनियर है या सिर्फ हाउसवाइफ है या जो भी है बट उससे ऊपर एक बहुत हम ऊंची शक्ति है तो वो आत्मिक कैसे हम कार्य में लगा सकते हैं अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होते हैं जब हमें इस शक्ति का शक्ति की महसूसता होती है फिर जब ये शक्ति परमात्मा से जुड़ती है तो परमात्मा से जो हमें प्राप्तियां होती है जो कोई मनुष्य आज नहीं दे सकते जैसे कि हमने कविताओं में भी सुना कि ये नामुमकिन है क्योंकि आज सारे मनुष्य ही खाली हैं, तो क्या तो मांगेंगे? तो वो एक कमी जो है परमात्मा के प्रेम से उसकी शक्ति से मिलती है और उससे हमें यह एहसास होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि गोपियों का जो रास होता है तो वो प्यार वो मुरली ज्ञान मुरली की धुन मैं जब हम वो नाचती है परमात्मा प्रेम में तो वो सुख और आनंद का जीवन बन जाता है तो काम में भी वो बहुत काम है चीजें तो हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं काम में डेली लाइफ में रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं मैं भी घर में रहती हूँ फैमिली है तो इतने सुंदर जो हैं बहुत ही बेनिफिट करते की दुनिया में वेस्टर्न कल्चर में इतना टेंशन स्ट्रेस और आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत होती है चीजें तो हमारा एक संतुलन बना रहता है जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं मैं कर रही सालों से और बहुत ही अच्छे अनुभव रहे हैं सेंटर्स भी और वीकेंड में जाती हूँ डेली में भी हम लोग लो रोज हम, लो हम, लो लो हम, लो हम लोग विदेश में रहकर आप भारत जीवन शैली को अपना रहे हैं और जितना अच्छी तरह से आप इसको फॉलो करते हैं, उतनी आपको शक्ति भी मिलती है। तो आई तो के रूप में बैठा था परंतु इन महान आत्माओं के द्वारा सुनकर मेरे अंदर भी ऊर्जा आ गई कुछ बोलने के लिए जी सच है अभी हमारे आदाड़ी कवि ज जी ने बहुत सुंदर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और हमारी बहन जी सीमा बहन जी ने जो सुनाया वाकई हम अनुभव के साथ कह सकते हैं कि बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक हमने खुद अपने अनुभव को स्वयं से जानना चाहा कि कहाँ से इतनी ऊर्जा आती है मैं अभी एक कहानी छोटी सुनाऊंगा तो अंत हमको यही समझ आता है कि ये हमारे देश के जो भाई बहने हमारे देश के नागरिक जो ऊर्जा भेजते हैं ये ऊर्जा हमारे साथ काम करती है और कितना बल कितना गुना बढ़ जाता है हम अनुभव के साथ कहते हैं इसके साथ में इसी को लेते हुए तो प्रत्यक्ष अनुभव में सुनाता हूँ कुछ जी जी। की बात है 91 की बात है किरनी सेक्टर से ऐसे पेट्रोलिंग के समय आपस में युद्ध का रूप लिया काफी वहाँ हमारे एमनेशन पॉइंट पर भी आग लगी थी लेकिन दोनों तरफ से नुकसान उनका फिर ज्यादा होगा। शुरू तो वही करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष एक 19 पंजाब का हमारा सोल्जर सिपाही वो उसको गोली लगी और गोली लगते लगते उसने चार पांच को मार करके जो उसके रेंज में थे मार हाँ। करके सामने आया और हमारे ऑफिसर से से कैप्टन से और हम सबके बीच में कि बहुत उत्साह के साथ कहता है की साहब अशी तो इनको सबको खत्म कर दिया इतना कहने के बाद वो गिरा और वो दीर्गति को प्राप्त किया इसके साथ दूसरी कहानी बताता हूँ जी पाकिस्तान से एक मेजर पकड़ करके हमारे एडीएस में उसको गोली लगी थी एडीएस में यानी हॉस्पिटल में आया था और वो एक सांस में सौ गाली देता था कि हमारे सैनिक गद्दार है सिपाही गद्दार है फलाना झकाना और हमको छोड़ करके भाग गए वो छोड़ भाग गए तो बोला आप हमें छोड़ दो जो भी कर, करना नहीं तो हम लोगों ने कहा नहीं तुमको ऐसे कैसे छोड़ा जाएगा तुमको तो दिल्ली जाना है तो सारा के लिए सभी सब, -सब कार्यक्रम होते हैं तो कहने का मतलब मैं आपको एक हमको मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आई जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नरपक्ष निराह है और मृतक समान है और इसी को मैं बैठे बैठे कभी अपने आध्यात्मिक भाषा आगा में आगा। नोट किया जो हम बहनों को सम्मान करते हैं जिसको निज मां बहनों का सम्मान है है है वह नर नहीं नरपश और अही है। क्या बात तो आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं मैं एक अपने दिल की बात कहता हूं आज दुनिया में भारत में अपने देश में कहीं कहीं बीच से कुछ ऐसे तत्व तो निकल आते हैं तो मेरा अपना मानना है मेरा अपना एक दिशा निर्देश कहें मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को केवल बॉर्डर पर हाल्टीच्यूड में केवल घुमा करके दिखा करके उनको पूरी प्रोटेक्शन और पूरा उनको पहनने के लिए कपड़ा भी दिया जाए और उनको दिखा करके लाया जाए तो बहुत कुछ उनमें परिवर्तन आएगा और फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे ऐसे बहुत कम लोग होंगे और हमारे भाई बहनों के द्वारा इतनी ऊर्जा हमको मिलती है खास करके मैं अपना अनुभव बताता हूं कि हमारी बहनों अभी जो कविता बोल रही थी हमारी के द्वारा तो दस गुना एनर्जी मिलती है हमारी कम्प्लीट होती हम शिपाही है हम सिपाही बनते हैं तो हमको जो कसम खिलाया जाता है वास्तव में हम इस पर अपने को धन्यवाद करेंगे कि हम उस कसम का पूरा पूरा पालन करते हैं अगर उसी प्रकार से हमारे नेतागण भी पूरा पूरा पालन करें तो क्या बात हो जाए और जब हम जब ट्रेनिंग लेने के लिए पहला कदम रखते हैं रिक्रूटिंग के लिए तो पहला हमको सबक सिखाया जाता है कि एक गोली एक दुश्मन अर्थात तुम्हारी गोली दुश्मन के लिए है वो बर्बाद नहीं जाना चाहिए और उसका जो है उसका कुछ मतलब मीनिंग निकलना चाहिए जी। और मैं थोड़ा सा बोला देख करके बोल दिया नहीं तो मैं तो सुनने के लिए बैठा था थैंक्स थैंक्स आप सभी को अपना अनुभव शेयर करने के लिए फिर से मैं सुनील जी को जोड़ना चाहूंगा सुनानी है छोटी-छोटी <laughs> और मैं उसके पहले कोई एक ऐसा स्टोरी आपका जो है साहित्य के साथ कैसे जुड़ना हुआ उसके पीछे कौन मोटिवेटर रहे थोड़ा सा वो भी बताइए बताना चाहता हूँ आपको मैं बहुत जब छोटा था तभी से आध्यात्मिक साहित्य और संगीत के संस्कार मुझमें मेरे माता पिता के द्वारा मेरे गुरुजनों के द्वारा मेरे पिताजी श्री प्रकाश बहुत अच्छे साहित्यकार गीतकार हमारे गुरुजी आदरणीय सोमला शर्मा जी प्रेम हमारी माताश्री मा तो इन तभी से मुझ में मुझमे साहित्य और संगीत के संस्कार पड़े और मैंने लिखना बहुत कम उम्र में सर चालू कर दिया था अच्छा हाँ तो मैंने गजलें कथाएं मुक्त छंद वगैरा और हमारे गुरुजी जी यहाँ जो सबके गुरु थे आदरणीय स्वर्ण श्री गोपाल प्रसाद जी मुतवल जो सभी उनके नाम से प्रतित है तो मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ आदरणीय हमारे पिताजी प्रकाश चंद्र और सोनलाल सरना जी प्रेम मैं इन तीनों महान मूर्तियों को और एक हमारी माता श्री मैं चार महान मूर्तियों को प्रणाम करता हूँ वंदन करता हूँ नमन करता हूँ और जैसा आपने आदेश किया है तो मैं एक गीत आपके समक्ष निवेदित कर रहा हूँ और मेरा सर जो गीत है मैं मानता हूँ कि जीवन की जो स्वर्ण अवस्था होती है वो होता है बचपन तो मैं गीत बचपन पर एक निवेदित कर रहा हूँ आपके समक्ष स्वागत स्वागत बहुत बढ़िया कि मेरे बचपन लौट के आजा मैं बच्चा फिर से बन जाऊ मेरे बचपन लौट के आ मैं बच्चा फिर से बन जाऊ तुतलाती में बोलूं तुतलाती वाणी में बोलूं मध्यम मध्यम स्वर में गाऊं मैं बच्चा फिर से बन जाऊं मेरे बचपन लो के राजा मैं बच्चा फिर से बन जाऊं और देखिए बाल मनोवैज्ञानिक चित्रा आपके समक्ष तो में विजित कर रहा हूँ कि ममता भरी छाव में पलकर कि ममता भरी छाव में पलकर उंगली पकड़ और सबल सबल कर ममता भरी छाव में पलकर उंगली पकड़ और सबल सबल कर कि नन्हे पावो से चल कर पावो से चल कर में सबका मन फिर से बहलाऊं मैं बच्चा फिर से बन जाऊं मेरे बचपन जाऊपन लौटे जा। मैं बच्चा फिर से बन जाऊं और देखिए बचपन की वही बातें याद आती हैं कि माता चंदा मामा की लोरी सुनाती कि चंदा मामा की लोरी सुन मीठी मीठी थपकी धुन कि चंदा मामा की लो भी सुप की धुं, की धूम कि माता के आंचल में छुपकर कि माता के आंचल में छुपकर कर बहरी निद्रा में सो जाऊं मैं बच्चा फिर से बन जाऊं मेरे बचपन लौट के राजा मैं बच्चा फिर से बन जाऊ और देखिए मैं इसका अंतिम ही पंक्ति आपके समक्ष समक्षित कर रहा हूँ और भी पंक्ति यहां है लेकिन समय को देखते हुए छोटा सा गीत गीत आपके समक्ष स्वागत स्वागत देखिए इस का जो सार है उस पंक्ति को मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ कि जीवन का है सार समाया कि जीवन का है सार समाया सब अपने नहीं को पराया देखिये बच्चे के लिए सब अपने होते हैं कोई पराया नहीं होता है कि जीवन का है सार समाया सब अपने नहीं कोई पराया पढ़ाया ईर्षा नफुरत उद्देश्य भुला कर ईर्षा नफुरत उद्देश्य भुला कर सबको प्रेम का पाठ पढ़ाऊ मैं बच्चा फिर से बन जाऊ मेरे बचपन लौट के आजा मैं बच्चा फिर से बन जाऊं में बोलूं जाऊ तुतलातीम स्वर में मैं बच्चा फिर से बन जाऊं वाह सर बहुत बढ़िया मैं अब एक छोटी सी गजल मैं आपके समक्ष निवेदित कर रहा हूं सर जी स्वागत स्वागत बहुत बढ़िया ये गजल मैंने बाँगे। आज हाँ छोटी सी गजल बिल्कुल आज के जमाने के प्रवेश पर जो खरी उतरती है सर मैं आपके समाज कि हमने देखे हैं बहुत खूब जमाने वाले हमने देखे बहुत खूब जमाने वाले वो ही लूटे है कभी थे जो मनाने वाले हमने देखे हैं बहुत खूब जमाने वाले और पंक्ति निवेदित कर रहा हूँ शीख ईर्स कुदरत का करिश्मा न कहे बो क्या कहे ईर्से कुदरत का करिश्मा कहे तो क्या कहें चाहे कुदरत का करिश्मा की लड़खड़ाए हुए अबुरा दिखाने वाले कि लड़खड़ाए हुए अबुरा दिखाने वाले वही रूठे सब गीत थे जो मनाने वाले हमने देखे बहुत खूब जमाने वाले और देखिये लोग कैसे हैं इस जमाने में कि कल जो देते थे नसीहत हमे खुश रहने की कल जो देते थे नसीहत हमें खुश रहने की अब वही लोग क्या है हुए दुश्मन हुए दुश्मन मेरे खाबो को सजाने वाले हुए दुश्मन मेरे खाबों को सजाने वाले वो ही रू कभी थे जो मनाने वाले हमने देखे हैं बहुत खूब जमाने वाले अंतिम श्रेण में वितरित कर रहा हूँ सर कि आज ऐसी स्थिति हुई है कि एक पुराना गाना है कि आज का इंसान सभी इंसानों से निराला है तन का उजला उजला पर मन कर यही से मैंने इस शेर को लिखा है क्या बात है कि करें तो किस पे भरोसा कोई बतला दे सरल कि करें तो किस पे भरोसा कोई बतला घर, घर जलाने लगे अब आग बुझाने वाले घर जलाने लगे अब आग बुझाने वाले वही रूठे हैं कभी थे जो मनाने वाले हमने देखे बहुत जमाने जमाने वाले जमाने वाले धन्यवाद वा, सुनील सरिल सरद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर बेहतरीन कविता आपने सुनाई और हमारे मनोज जी ने काफी मैसेजेस किया <laughs> रचना और स्वर दोनों सशक्त <laughs> कमल दीक्षित जी लिखते हैं प्रशांत सरल जी बहुत ही अच्छा <laughs> और कवि सुनंद लिख के भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी को और इसके साथ फिर से शर्मा सीमा शर्मा जी को मैं जोड़ना चाहूंगा सीमा जी वापस एक बार स्वागत है आपका सीमा राठोर और मैं चाहूंगा की एक सुंदर सा गजल या गीत सुनाइए आप वक्त है। कम है हमारे पास लेकिन एक गजल या गीत आप सुना सकते बात लब तक आती रही टोकती कब तक बात लब तक आती रही टोकती कब तक hmm. तू दिल में उठा था तू दिल में उठा था रोकती कब तक बातलब तक आती रही रोकती तक कहना चाहते थे पर कहा ना तक कहना चाहते थे पर कहाानब तक इंतजार आँखों में था इंतजार आँखों में था hmm. कहोगे कब तक मुलाकात हो ना हो मुलाकात को ना हो कब तक क्या बात है पानी की चाहत चाह कब तक तक नहीं थोकते कब तक तूफा दिल में उड़ा था दिल चाहता है एक बार मुलाकात किया मुलाकात किया द्वार सुनता है द्वार सुनता है रखे कब तक। तुम आओ न हो तुम आओ नाओ दिल धड़कता कब तक दिल धड़क था नजरे ढूंढती है तुम्हें नजरे ढूंढती है कया मत तक राह देखी कया मत तक बातलब तक आती है। कब कब तक तक जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है अभिलाषा उसी पर आधारित है मेरी कविता एक शेर या मुक्तक सुनाइए उसमें का पूरा मत सुनाइए हाँ जी।, <laughs> जी जी है नहीं अखबारों में छुप जाओ फिर रद्दी में छुप जाऊ चाह नहीं मोटी पोथी के पर्दों में दब जाओ चाह नहीं मंचों पर चढ़कर कर गोष्ठी में जोर जोर से गाई जाऊं हे कविराज मुझे लिख देना सरल हृदय से बिन छंदों के लाग लपेटे के बस काल कविता बन जाऊं देश प्रेम क्या? की लहर जगाऊं क्रांति की मशाल बन जाऊं बस माँ भारती का तिरंगा बन जाऊं बस माँ भारती था? का तिरंगा बन जाऊं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया सीमा बहुत ही अच्छा कविता आपने पाठ किया एक गल सुनाया आपने और मनोज जी ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं मनोज मनो जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और आपने हमारे चैनल के बारे में भी बताया बहुत सुंदर कार्यक्रम और सभी कवियों को मंच देने का प्रोग्राम करते रहते हैं मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आइए अब जाते जाते मैं कहूंगा विक्रांत राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी अजमगढ़ से और अंतिम एक गीत मैं चाहूंगा की आप सुनाइए हमारे दोनों कलाकार सुनील सरल जी के लिए एंड कैलिफोर्निया से से ब्रह्मा कुमारी अक्षता जी जी एंड नारायण भाई कैलिफोर्नियाण सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत आप सुनाए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव स्वागत है जी, जी जी सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार और आप लोगों के बीच एक सॉन्ग अलवेला सजन आयोरे तो <laughs> Sajana ayore alabela, Sajana ayore moraati manzuka, Pala ayore alabela, Sajana ayore alabela.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 Na na na na na na na na du na na na na na na jok pura abo mangalga <Sings> abo manarang <Sings> nejadin poyre alvela, sajanayore alvela, a. थैंक यू <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी शुक्रिया बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति मनोज जी भी लिखते हैं आपके लिए बहुत सुंदर आलाप आपने लिया <laughs> तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आप इसी तरह गाते रहें लोगों का मनोरंजन करते रहें यही हमारी शुभकामना मंगल कामना है। और इसके साथ ही हमारे बी.के अक्षता जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच अक्षता जी एंड थैंक यू और इसके साथ हमारे नारायण जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और इसके साथ हमारे सुनील सरल जी बहुत सुंदर देशभक्ति की कविताएं और माँ पर बहुत सुंदर धन्यवाद गीत, गीत सुनाने के लिए थैंक यू सो मच माँ भारती पर बहुत सुंदर कविताएं आपने पढ़ी और इसके साथ सीमा रातोड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण पर कविताएं पढ़ी और लास्ट में एक बहुत सुंदर मुक्तक आपने सुनाया दो शेर बहुत ही अच्छा लगा हमें धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं कल इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा और मैं चाहूंगा कि आज के शो में जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो और वो बातें जरूर अपने जहन में उतारिए और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस कीजिए अपने लाइफ में जैसे अक्षता जी ने मेडिटेशन के बारे में बताया नारायण जी ने देशभक्ति और आध्यात्मिक दोनों को मिलाकर अपना अनुभव शेयर किया और सीमा राठोर जी ने जिस तरह से काव्य पाठ किया महिलाओं का सशक्तिकरण महिलाओं का जीवन के बारे में उन्होंने प्रदर्शन किया अपने शब्दों के माध्यम से और सुनील सरल जी ने देशभक्ति से सराबोर कविताओं का आनंद दिया और विक्रांत राय ने बहुत सुंदर आलाप करके बहुत ही सुंदर गीत हमें सुनाया सभी कलाकारों में कहीं न कहीं एक ऊर्जा छुपा हुआ है एक सात्विकता है जो हम सभी को आकर्षित करता है उसे अपने जीवन में अपना के रखिए उसे यूज कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार सलाम नमस्ते खमा गनी जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात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 बाते मुलाते हो बाते मुलाकाते मुलाका